तृत्वादिगुण निर्धार्य प्राण में प्रजापतिव अत्रृत्व श्रेष्ठ है ये सब गुणवर्ग का निश्चय उपासना के लिए उत्पत्ति आदि उत्पत्ति आधारयन तदुपासनाधा प्रश्नातरम अवतार अभी इस आगे तृतीय प्रश्न में प्राण की उत्पत्ति और कैसे प्रतिष्ठिता है अपन विवाह करके ये सब निर्धारण करते तदुपासनातव तस् तस्य से उपासना ये प्राणी की उपासना है पहले प्रजापति तो आदि गुणों का या उत्पत्ति स्थिति आदि कहीं अन्य प्रश्न का करते भगवान वाच्य कर अथ हईनम कौशल्य अश्वलायन प्रच कौशल असलायन ने पूछा भगवान कूत यह सब प्राण जायती ये प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है कथम आयाती अस्म शरीर इसी शरीर में किस प्रकार आता है आत्मान परिभाज कथम प्रतिष्ठे और अपने को विवाह करके कैसे रहता है शरीर में केन उत्क्रमते और प्राण का उत्क्रमण कैसे होता है किस प्रकार कथम बाह्यम अभिधत्ते कथम अध्यात्म वो प्राण बाह्य भी कैसे कहा जाता है और कैसे शरीर में से तो अध्यात्म कहा जाता है बाह्य दो प्रकार एक अधिभूतम एक अधिदैव और अध्यात्मिक शरीर में भी प्राण कहा गया बाहर भी अधिभूत अधिदैव कैसे कहा जाता है ये प्राण की उत्पत्ति आदि संबंधी प्रश्न है उपासना के लिए अथकार भी प्रश्न अनंतरम इत्य वैदर्भी प्रश्न के बाद कौशल्य नाम वाले ने प्रश्न किया प्राण ही एवं प्राणीर्धारित उपलब्धमहिमा स कार्यम अत पृछाई प्राण ही उपलब्धमहिमाणो ही उपलब्धमहिमा उपलब्धमहिमा महिमा ये स उपलब्धमहिमा प्राण प्राणी की महिमा उपलब्ध किसके द्वारा कि प्राण प्राण के दर चक्षुरादि इंद्रिय के दर तो प्राण का विशेषण निर्धारित तत्त्व ही निर्धारितम तत्व ये प्राण नाम प्राण निर्धारित तत्व उनका तत्व स्वरूप निर्धारित हुआ निश्चय हुआ चक्षुरादि इंद्रिय अधिष्ठाती देवता है भूत भूत वो आकाशादि भूत भौतिक है वो सब प्राण के अधीन है उन्होंने सब देखा प्राण श्रेष्ठ है प्राण के उत्करण होने पर इंद्रिया उत्कर्ण हो जाते हैं प्राण स्थित होने पर स्थित होते हैं उन्होंने उनकी उनकी स्तुति करके महिमा प्राणों की महिमा उपलब्ध हो गई अन्य इंद्रिया प्राणी के द्वारा एवं निर्धारित तत्व ही प्राणी चक्षरादि भी प्राण उपलब्ध महिमा आप ही प्राण की महिमा उपलब्ध हो गई सब इंद्रियों के द्वारा फिर भी श्रेष्ठ है प्राण प्रथम जो कहा गया सब मिल करके कार्य करते देह में संघ से जैसे अन्य सब उत्पन्न होते हैं अस्य कार्य तम यह भी उत्पन्न होगा कार्य होगा क्योंकि संघत करते हैं ये अन्य सब कार्य है तो प्राण भी कार्य होगा अतः पृछा इससे पूछते कथम प्राण जाहे प्राण कैसे उत्पन्न होता है ठीक है प्राणी ये बाघादि प्राण आकाशादि प्राणस्य तत्व उपलब्ध होते इंद्रिय आकाशादि के द्वारा प्राण का तत्त्व उपलब्ध हुआ वो मुख्य है ऐसा निश्चित हो गया और उन्होंने पूर्वक्त महिमत्वादेव उत्पत्ति शावाद कुत इति प्रश्न अनुपत्ति में आशंक आह प्राण पूर्वोक्त महिमत्वाद पूर्वक्त महिमा यश्य प्राण प्राण पूर्वोक्त महिमा प्राण की महिमा पहले कही गई, गई। तो महिमा ऐसा कथन किया जाने से तो श्रेष्ठ है उसकी उत्पत्ति शंका ही नहीं होगी उत्पत्ति शंका जब उत्पत्ति की शंका ही नहीं तो कुत ऐसा प्राण जाए थे ये प्रश्न तो नहीं होगा ऐसा शंका कहन से कहते नहीं महिमा होने पर भी कहने पर भी वो संगत थे संगत है मिलकर कार्य करते जो संगत है वो जिस अन्य ये भी से उत्पन्न होते कार्य संगत सिया कार्य होगा अनेकत्मक तो सावयत्व क्योंकि स्वयं अनेकत्मक हो और सावैव तो है उसके अवय अलग अलग होकर अलग, अलग अलग वृत्ति होकर कार्य करते अनेकत्मक है इसलिए अवश्य कार्य होगा भाष्य जात कथम कथम आयत तेमिन शरीर जात कथम केन नृत्ति विशेष न आया तेमिन किसी विशेष वृत्ति के द्वारा शरीर में आता है उसका अभिप्राय किम निमित्तकम से किस निमित्त से क्या उसका निमित्त कारण है शर्यग्रहण करते ग्राण प्राण प्राण प्राण हैं उसका क्या निमित्त है प्रविष्ट से शरीर आत्मा तो वजिभाग कर प्रकार प्रातिष्ठते प्रतिष्ठती शरीर में प्रविष्ट होने के बाद अपने को विवाह करके कृता कृत करता केन प्रकार प्रातिष्ठाते किस प्रकार प्रतिष्ठित होता है प्राण इस प्रतिष्ठा है प्रीच में आंग देना प्रा हो गया आंग प्रश्न सा दीर्घत्व प्र आ उपसर्ग पूर्व से प्रा हो गया कैसे प्रतिष्ठित होता है केन व केन उत्क्रामते आगे प्रश्न केन वृत्ति विशेषण अस्म शरीर उत्क्रमतेमती उत्क्रमते उत्क्रमते, उत्क्रमते, उत्क्रमते। किसी वृत्ति विशेष शरीर से उत्क्रमत होता है उत्क्रमती आगे कथम बाह्यम अभिधत्ते कथम अध्यात्म कथम बाह्यम बाह्य शरीर के बाहर अभिभूतम अतिदैवत भूत संबंधी देवता संबंधी प्राण कैसे अभिधत्ते धारयती स्वरूप धारण करता है अभिधत्कार कथम अध्यात्म अध्यात्म शरीर में कैसे धारण करता है प्रश्न एवं आचार्य ऐसे जो पूछा गया पिपलाद महर्ष ने तस्मी कौशल्यस्व रहने के लिए सह आचार्य पिपलाद ने कहा तस्मि सहवाच अति प्रश्ना पृछसी ब्रह्मिस्ट हो तस्मात हम प्रवीम अति प्रश्न पूछते हो सब सबके प्रश्नों के, के अपेक्षा अधिक है प्राण तो दुर्भिग्य है उसको जानना कठिन है तो प्राण की उत्पत्ति स्थिति के विषय में तुम तो पूछते हो क्योंकि तुम ब्रह्मिष्ट हो अति ब्रह्म विद्ध हो इसलिए प्रश्न खुश होकर कहते कहते ब्रह्मिष्ट हो तस्मात् हम ब्रवीम इसे तुम कही इसका उपदेश मैं करूंगा एवं पृत तस्में आचार्य प्राण एव तबुर्घम प्रश्नाह प्राणी दुर्विग विषम प्रश्न करने विषम प्रश्नकुर्घटन उसके प्रश्न करना कठिन है टीका विषम दुर्घटन यथा तथा प्रश्न प्रश्नये विषम दुर्घट कठिन तैयारी जन्माद पृछस प्राण का जन्म कैसे आता है कैसे उत्कर्ण करता है कैसे विवाह करता है इसका पूछते हो अतवाशन अति प्रश्न अति प्रश्न का प्रश्नान अतिक्रांतान तो से भिन्न का जो प्रश्न उस प्रश्नों का अतिक्रमण करने वाले तुम्हारा प्रश्न है अन्य प्रश्न अगुचरान अन्य प्रश्न क्या विषय तुम्हारा प्रश्न बहुत गंभीर है सूक्ष्मश्ना सूक्ष्म प्रश्न प्रथा जिस विषय पुछे अत्यसूक्ष सीति राशि में ब्रह्मिषा अतिशयन ठ्रह्मीद अतिशयन ब्रह्म अतिशयन टीका अपरब्रह्म अपेक्षा अतिशयत अतिशयत मुख्यब्रह्मीत प्रोत्साह अपरब्रह्म अपेक्ष सब तो अपर ब्रह्म के उपासक है उनकी अपेक्षा तुम अतिशहित है ब्रह्म विधि अतिशय क्या है मुख्य ब्रह्म तो मुख्य ब्रह्म विधि तुम हो ऐसा कह करके उत्साह के लिए अभी मुख्य ब्रह्म ज्ञान नहीं है कि जानना चाहते है तो अभी स्तुति करते कि मुख्य ब्रह्म भी तुम हो स्तुति करते हैं प्रसन्न उपयोगी ब्रह्मष्टुशी अतिशय तुम ब्रह्म इसे में तस्मा ते इसुष्ट तस्म का युत्में मुंडकोपनिषद आयाता द्वितीय मुंडक द्वितीय मंत्रे दिव्यो अमृतपुरश सभाभ्यंतरेज अक्षरा पा पर जायेत प्राण इत्यादि मंत्रता इस मंत्र मंत्रो अत संवादय आ दिव्य ही अमृत पुष अमृत पुषे अक्षरा पौख्यपर अक्षर परे मै उत्सव तो परत समाजाते सौक उत्पत्ति से ये मंत्र अत्र अत्रवादयुम तद्गत विशेषणा कहते अक्षरात् परस्ता परस्त्म परस्रुषाक्षरा सत्या प्राणोजा अक्षरात परस्माद अक्षर से जो पर है पुरुष वही आत्मा है ऐसा से प्राणी की उत्पत्ति आत्मा क्या है अक्षर तो माया कारण है अपने कार्य के वर्ग से पर है उससे भी पर है आत्मा तो टीका में दिया आत्मा न परस्माद आत्मा ने है था आत्मा परमात्मा से जो पुरुष शब्द से कहा गया दिव्य ही अमृत पुरुष ये पुरुष से और पुरुष क्या है अक्षरा परत पर अक्षरा परत अक्षर जो सबसे पर है उससे भी ये पर है, है? सत्या सत्य उससे ये सब उक्त प्राणु जायत ये तस्मा जायते प्राणु का सत्य रूप ब्रह्म से प्राणी कथम इति दृष्टान्त भाष्य में यथा ऐसा पुरुष छाया ये तमिन एक तो आत तम मनोकृत न ये प्राण तो उत्पन्न होता है सत्य रूप ब्रह्म से ये वास्तव तो परमार्थ का प्राण नहीं यथा ऐसा पुरुष छाया जैसे पुरुष में छाया है ऐसे ही प्राण है उसके प्रतिब तुल्य आततम इसमें स्थित है आततः तो समर्पित है तस्वीन ये ब्रह्म में प्राण इस प्रकार जैसे पुरुष में चाहे ये ब्रह्म में प्राण प्रति में तुल्य मनोकृत्य अस्विन मन के द्वारा शरीर में आता है मनो न, मन कृत्य मनो से संकल्प कर कर्म करता है कर्म से पुण्य पाप होता है उसके कारण ये निमित्त है पुण्य पाप के निमित्त से प्राण का शरीर संबंध होता है कथम इति दृष्टान्त प्राण उत्पन्न होता है आत्मा से कैसे इसलिए दृष्टान यथा ऐसा पुरुष छाया टीका में तनृतत्वा दृष्टान्त उच्यते तस्य इति प्राणस्य प्राण अनृत मिथ्या है ब्रह्म से उत्पन्न हुआ माईक है उसको दृष्टान्त कहते हैं अनुतत्वा दृष्टान्त उचित यहाँ पुरुषे छाया पुरुष क्या है क्षेत्र पानी आदि लक्षण शीर हाथ पैर आदि है ये शरीर है ये पुरुष उसके लक्षण निमित्त छाया ये निमित्त हो गया शरीर उसके नैमित्त कार्य है छाया जाए थे पुरुष में छाया की उत्पत्ति होती जैसे छाया की उत्पत्ति ऐसे है प्राण की उत्पत्ति तद्वत ए तस्वीन ब्राह्मणी ए ठीक ब्रह्मणी में छाया का अर्थ है प्रतिम्ब आदि रूपा प्रतिम्ब छाया है अथवा हाथ पैर मनुष्य है शरीर है उसका प्रतिम्ब दिखता है जल में दर्पण है इसी प्रकार ये प्राण है ब्रह्मणि ब्रह्म प्राण्यम छाया स्थानियम छाया स्थानीय प्रतिम्ब कौन से वो नहीं प्राण सत्य तो ब्रह्म है ऐसे दिखता है अनुदर्पण तत्व तो तो मिथ्या तत्व है सत्य पुरुष आत पुरुष है सत्य जो अक्षर से भी माया से भी पर उसमें आतत्म आत्मन विस्तार से आत तो तो तो समर्पित छाया देह में जी छाया प्रतिम्ब तुल्य है इस प्रकार सत्य पुरुष में प्राण समर्पित है उसका भी आश्रय सत्यपुरुष है प्राण भी उसमें अध्यस्त है ठीक है में ये इति प्रकृति जन के आत्मनि ब्रह्मण ये तस्वीन आतत्म ये तस्वीन का ब्रह्म में आत्मा में जो कारण है प्राण का कथम आयाती उत्तर महा प्रश्न क्या था कस्मा जायते तो उत्तर देते हैं परमात्मा ब्रह्म से उत्पन्न होता है और आगे प्रश्न क्या था कथम आयाति अस्वे उसका उत्तर देते है मनोकते मनोकृत मनोकृत मनसा कृत मन सहना चाहिए कृता मन बीच में सकार मन विसर्ग होना चाहिए आगे कौ तो यहाँ संधि हसीचय नहीं होना चाहिए करना तो चाहिए तो संधि मनोकृत्य न करते लौकिक प्रयोग में रहेगा मन कृत्य नैदिक प्रयोग मनो कृत्य न मन संकल्प इच्छा निष्पन्न कर्म निमित्ते न इत मन कृत्य अर्थ क्या है, है? मन से कैसे तो मन से संकल्प इच्छा इच्छा से प्रवृत्ति कर्म करेगा कर्म करके फिर इच्छा आदि से निष्पन्न कर्म होता है इच्छा करेगा प्रयत्न करेगा संपादन करेगा कर्म अनुसार करेगा कर्म निमित्त कर्म से पुण्य पाप कर्म से ही इस शरीर के साथ संबंध होता है यित ही आगे कहेंगे पुण्य न पुण्यम पुन्य इत्यादि पुण्य से पुण्य शरीर प्राप्त करता है पाप से पाप लोग नीचे गति प्राप्त करता है ये आगे कहने वाले तदे सक्त सहकर्म ने चुत्यंतरा ये भी बृहदारण तदेव शक्त कर्मणा सह आगती well कर्म के साथ आता है कर्म उसका कारण ठीक है अश कर्मिणो मनो यस्म फले निशक्त तदेव शक्त जिस कर्म फल में आसक्त है उसी में आसक्त होकर कर्म के साथ उसको प्राप्त करता है येन्न फलेषक्त निशक्त सशक्त सत्या आसक्त जो मंत्र में आया शक्त, शक्त सकता का तदे सक्त सक सर्थ फल में आसक्त है संसक्त है तदेव फलम कर्मण स उसी फल को प्राप्त करता है कर्म के द्वारा इधत चरग्रहण कर्मसाध्य मुक्त शरीरग्रहण शरीर संबंध कर्मसाध्य कर्म, कर्म से शरीर ग्रहण करता है आयाति आगक्षति अस्मिन शरीर इस शरीर में आता है शरीर संबंध होता है और अन्य प्रश्न क्या था आत्मान व प्रविभज कैसे रहता है इतने उत्तर हम दृष्टान्त नाह अपने को प्राण विधा कर कैसे रहता है उसके लिए दृष्टान्त यथा सम्राट अधिकृतान विनियुक्ते एतान ग्रामान एतान ग्रामान अधिकस्वी सम्राट सब राजा के ऊपर अधिकारी को छोटे छोटे राजा छोटे छोटे ग्रामिक अधिकारी को विनियोग करता है कुछ ग्राम के समूह को दिखाता है तुम तो इतने ग्रामों का अधिष्ठान करके इसका पालन करो इसका अधिकारी बनो अधिक अधिकारी छोटे छोटे राज्य करता है कैसे नियुक्त करता है एतान ग्रामान अधि तिष्ट स्व इतने ग्राम को तुम इतने ग्राम के लिए तुम इस देश के लिए तुम नियुक्त हो अधिकारी बन करके इसका पालन करो इसी प्रकार ही प्राण मुख्य सम्राट स्थानीय हो गया ऐसा प्राण इतरान प्राणन अन्य प्राण को पृथ पृथत्ते नियुक्त करता है करता इसका इतम कार्य इस कार्य तुम्हारा है ऐसे मुख्य प्राण सबको नियुक्त करता है यथा यथा कथ इन प्रकार लोक में राजा सम्राट एवं सम्राट रूप राजा ग्राम आदि अधिकृतान विनियुक्त ग्राम आदि में अधिकारी को विनियुक्त करता है को एतन ग्रामान, एतन ग्रामान इतने ग्राम का प्राण तुमको अधिकारी वो कैसे विनियुक्त है कथम एतान ग्रामान एतान अति तिष्ट इस प्रकार इतने ग्राम का तुम अधिकारी इतने ग्राम का तो अधिकारी हो एवम यथा दृष्टान्त ऐसे जैसे दृष्टान्त ऐसे मुख्य प्राण अलग अलग प्राण को नियुक्त करता है ये मुख्य प्राण ये मुख्य प्राण ही, इतरान प्राणान और इतर प्राण कौन चक्षुरादि चक्षराधीन आत्म भेदान अपने, भेदे प्राण, अपने भेद उदान समान अपने भेद चक्षरादि अधिष्ठित इन सबको पृथ्वृ प्रत्त अलग अलग यथास्थान सन्निधति सन्निधति का विनियोग करता है स्थापना करता है तो विनियोग करता है तुम तो तो इसके अधिकारी ठीक है इतरान प्राणान क्या इतरान चक्षुराधीन यथास्थानम अक्षाधि गोलोक स्थानिधत् चक्षरादि इंद्रियों को यथास्थानम अक्षाधि गोलोक स्थान में सन्निधापी स्थापन करता है, है। आत्मभेदान मुख्य प्राणी के वृत्ति मुख्य प्राणी का वृत्ति प्राण उपान बयान होती है अलग अलग वृत्ति भेद एक ही प्राण है और वृत्ति व्यापार पर उसका नाम अलग अलग हो जाता है अपना भेद है प्राण प्राण समान प्राना अपाना में अपाने में, अपाने को चक्षुरादिस्थान नाम, नाम स्पष्टवादान दृष्टव्य आगे कहाँ किस प्राण को रखता है आगे मंत्र में कहने वाले तो वहाँ अन्य हम्म जो चक्षुरादिस्थान नेत्रदि नाम चक्षुरादि स्थान नाम चक्षुरादि में स्थित है स्पष्ट होने से उनका नहीं कह करके जो निश्चित प्रसिद्ध नहीं उनको कथन करते तत्र विभाग आगे विभाग करते कैसे अन्य प्राण को किस किस स्थान में रखता है पाय उपस्थित अपानम पाय उपस्थान अपान का स्थान है मलमूत्र का त्याग कराने के लिए चक्षुश्रोत्रे मुखनाशिकाभ्याम प्राण चैख्यु सूत्र में मुखनाशि काम का प्राण स्वयं प्रतिष्ठ प्रतिष्ठते प्रतिष्ठित तो होता है मध्य तो समान देह के मध्य में समान नहीं रहता है नाभिस्थान में ऐसे ही अन्नम उतम अन्नम समम नहीं थी इसे समान उसका नाम है। समम नहीं थी उत्तम अन्न भवन किया गया अथवा मुख में प्रक्षेप किया गया जो खाया गया अन्न वो तो समान पहुँच जाता है इसे सात जो तस्माद्वाला होती है पायुपस्थित पायुश्च उपस्थ पायु उपस्थम तस्मी अपान अपानम आत्म भेदम अपना ही भेद अंश है प्राण का ही भेद मूत्र पुरुष आदि अपनयन पुरुषाद का अपनयन करता है, तो है अपन को यह कुरिधते विनुक्त जो मूत्र पुरुष आदि अपनेन करता है अपान उसको सन्निधते का नि तुम यारो तथा चक्षुषत्र चुष्ठ स्रोत्र से चक्षुस्त्रे विसर्गचुटिका चक्षुस्ोत्र चक्षुष स्रोत्र चक्षुश्रोत्रुक विसर्ग तस्ुस््रोत्रे चुष में प्राणपूरक मुखनासीका च मुख्या मुखनासीका चगछन मुख से नसिक सेकृता वा प्राण स्वयं जो सम्राट स्थानीय मुख्य प्राण प्रातिषते है प्राति उसके अर्थ प्रतिष्ठती है मध्ये तो प्राणपान स्थान प्राणपायन स्थानों मध्य में रहता है सामना ठीक है मध्य प्राणापान मध्य या नाभि तम प्रतिषति प्राण प्राणअपान के मध्य में जो नाभिस्थान है उसमें समान प्रतिष्ठित है में, समान अशित समम नित्य समान अशितम खाया गया पीतम को पान किया गया समान लेता है पहुंचाता है इसलिए उसका नाम समान हुआ टीका में समान शब्दार्थ मुक्तम श्रुत्यारूढ़ करुती समान शब्द का अर्थ समान का श्रुत्या के द्वारा भी उसका अर्थ बताते है श्रुत्य आरूढ़ में भी अर्थ है कहा सही एतदम अन्न समम ही भुक्तम पीतम जो खाया पिया गया खाना पाना होता तो अवन क्यों है आत्माग्न प्रक्षित आत्म रूप अग्नि में डाला गया आत्म शरीर शरीर में जो आठ से अग्नि अग्नि आत्म रूप शरीर अग्नि में डाला गया प्रक्षिपतन किया गया अन्नम समम नहीं थी, नहीं थी समान हुआ ठीक में आत्माग्नू आत्मनि का शरीर है अग्नि है जाठराग्नि आत्मनी अग्नि आत्माग्नि शरीर में जो अग्नि है तस्मिन प्रक्षिपतन उसमें डाला गया अर्थात अर्थ जो भोजन करते को अर्पण करते हैं लिए एवं बलाद हुतपदला हविष्व जाठराग्नि प्रक्षेप से हम चुका ये जो कहा जुकदुत अन्न साम नये हूत शब्द क्या हवन क्या हो हो जो हवन तो हुतपदब से हृतप के सामर्थ्य से लिंग है शब्द सामर्थ्य जो पद पर किया गया है इसे सिद्ध क्या होता है अन्न से हविष्टम अन्न हवितुल्य जैसे अग्नि में करते हैं जैसे अन्न हवि है और जैसे हवि हवन करते हैं अहावन अग्नि में जैसे यहाँ भी जाठरा अग्नि में अन्न का प्रक्षेप करते है तो जाठरा अग्नि अहावनियम और जैसे अग्नि में प्रक्षेप करते है होम होता है यहाँ भी जो अन्न का प्रक्षेप करते हैं में जाठरा अग्नि के लिए तो प्रक्षेप भी होम हो गया प्रक्षेप से होम तुम हो ये कहा होम होने पर जैसे अग्नि ज्वाला निकलते हैं यह भी ज्वाला होनी चाहिए उसका शीर्षण्य सप्त निर्गतानाम निर्गता नाम ज्ञान नाम अर्चिष्ट तुम शीर्षण्य शिष विभवम में होने वाला शराव हो जाएगा ये चतुति से तद शीर्षण आदेश हो जाता श्री रश्मि होने वाले सब्त द्वारा सात द्वार निर्गता नाम ज्ञान सात द्वार दो चक्षु, दो, दो ग्रहण द्वारे एक है। उसे जो निकल त्यौहार था जो ज्ञान होता है उसे ज्ञान को अर्चिष्टला शब्द से कहा ज्ञानान अर्चिष्ट वही अर्चि ज्वाला है ऐसा कहने के लिए तस्माद्य भाषा में तस्माद मंत्र में तस्माद सप्ताह स्वभाव सात अर्चि होती है अग्नि तस्माद इसकी व्याख्या न करते व्याख्या है सही तस्माद अशित पीत ईंधना जाठयाग्नि है उसमें ईंधन हो गया अन्नपान अशित रूप ईंधन से अग्नि है आठ अग्नि औदरिया उदर भ दे प्राप्ता हृदय प्राप्त दे होता है एक सप्तक ज्वाला दीप्त निर्गछन्त निकृति शीर्षण्य प्राण द्वारा दर्शन श्रवनादक्षण विषय प्रकाश इत शीर्षण्य प्राण द्वारा एक पद सिर में ने वाले, वाले शीर्षन्य प्राण द्वारा शीर्षन्य जो प्राण उसके द्वारा शीर में होने वाले जो प्राण है इंद्रिय तो ज्वाला क्या है दर्शन श्रवणादि लक्षण रूपा आदि विषय प्रकाश है, है। दर्शन श्रवण आदि से ग्रहण, मुख से भाग ये आदि विषय प्रकाशक निकलती टीका में भाष्य में कहा था हृदय देशम प्राप्त उसका अर्थ की प्राप्त अग्निर ओदरिया हेतु हो अग्नि औदर होने वाले उससे परिपाक होता है प्राप्त परिपाक औग् है प्राप्त परिपा पाकाध अनाप्त परिपाक ये न, अन, अन, न। तो परिपाक हो गया औदर अग्नि के कारण इस अनसाद अन्न नाड़ी द्वारा देहम व्याप अन्न नाड़ी के द्वारा देह को प्राप्त होना अन्नर द्वारा देहम व्याप्तुम नृदय प्राप्त नृदय हृदय देश से प्राप्त होता है प्राप्त अन्न रसाद हृदय से प्राप्त हुआ उसी से सात ज्वाला निकलती सात कैसे दर्शन श्रवणद्वयम घृण्दय मुखम से एक रसन रसन इंद्र मुख में बाघ इंद्रिय तो कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय ज्ञान शब्द से लिया ज्वाला को दर्शन द्व दूषित्रहण से श्रवण दुखम से सप्ताह जाठराग्नि पाकजन्यस बल दर्शनादीना प्रवृत तेषु तदर्चिष्ठ आरोप इत जाठराग्नि के द्वारा पाक होता है अन्न रस का पाकजन्य अन्य रस वाले न पाक होने पर जो अन्न का रस होता है उससे ही सर्वपुष्ट होता है इंद्रिय भी काम करती है तो जन के पाकजन्य अन्न रस के कारण दर्शन नाम प्रवृति है दर्शन श्रवण आदि इंद्रिय की प्रवृत्ति होती है इसलिए तेसु दर्शनादिशु तद अर्चिष्ट आरोप जाठाग्नि के अर्चिष्ट ज्वाला रूप का आरोप क्या अर्चिष्टारूप अर्चिष्ट आरोप अर्चिष्टारूप इत्यथा जालूप से आरप किया गया इंद्रियों को नाड़ी रूपम स्थानम दर्शितुम व्याहन का स्थान है नाडी रूप उसको देखाने के लिए नाडी नाम उत्पत्ति स्थानम वक्तुम नाड़ियों की उत्पत्ति कैसे होती कहाँ से उत्पत्ति के स्थान हो कहने के लिए अभी आरंभ करते हृदय आना हृद में ये आत्मा है क्या सूक्ष्मशरीर लिंगात्मा हृदय में अत्र नाडीनाम अतद्देकशीना शत शकती प्रतिशा नाड़ी सहस्रा आसुव्याल नाडीना हृदय देश में ही सूक्ष्म एक शतम नाड़ी नाम नाड़ी नाम एक शतम एक से एक नाड़ी हृदय से निकलेंगे एक, एक से एक नाड़ी में के नाड़ी नाम तासाम, शतम शतम एक एक से एक नाड़ी में प्रत्येक नाड़ी का फिर सौ सौ भाग हो जाएंगे एक से एक में सौ गुना कर देना दस हजार एक सौ हो जाएगा एक, एक में सौ गुना कर देना दस हजार हो जाएगी नाड़ी उसके बाद एक दप्त दि प्रतिशा नाड़ी सहसा दस हजार एक समय प्रत्येक का विभाग है बहत्तरी हजार द्वार सप्त नाड़ी सहसा बहत्तर हजार बहत्तरी हजार इतने हो जाएंगे आसु बहानी इसमें बहानस और नाड़ी में विचरण करता है एक सौ एक उसका सुगुणकरण से दस हजार एक सौ हो जाएगा उसका दस हजार एक सके फिर बहत्तर हजार गुना करना पड़ेगा अभी बताएंगे हृदय काकार मांस पिंड परिचिन्न पुंडरिका कमलाकार मांसपिंड मानस पिंड मान परिचिन आकाश हृदय आकाश उस हृदय आकाश आत्मा आत्मा क्या तो लिंगा, आत्मा संयुक्त लिंग आत्मा लिंग सर उसमें आत्मा के अभिव्यक्ति होती है आत्मा यहाँ है कहा गया लिंग सर है अंत करना ठीक है हृदय हृदयस्य लिंगात्म स्थान तो उत्तर हृदय यहाँ का हृदय है सा आत्मा लिंगात्म का स्थान हृदय कहा गया हृदय कहने का प्रयोजन क्या है कैचित योगिनो नाभिकंद से नाड़ी उत्पत्ति स्थान तो कुछ युगी लोग कहते हैं नाभिकंद नाभिस्थान है नाड़ी उत्पत्ति का स्थान है तकरणम तो तरणम तो प्रयोजन हृदय में स्थान है नाभिकंदन नहीं इसका निराकरण करने के लिए तत्रिंगात्मन संचरनाथ नाड्य हृदय में लिंगात्मा सूक्ष्मानी संचलन करने के लिए नाड़ी नाड़ी भी प्रत्यवश से थे नारियों के द्वारा जाता है इस ततच लिंगात्मन हृदय स्थान तत्संचार्गभूत नाड़ी नदीव उत्पत्ति स्थान लिंगात्मक स्थान यदि हृदय होगा हृदय हृदय में स्थान लिंगात्मन हृदय स्थानकत्व यदि होगा तो, हो तो लिंगात्मके संचार मार्ग संचरण का मार्गभूत नाड़ी हृदय से नाड़ी निकलती है उसका हृदय स्थान होगा तो उससे संचरण के मार्गभूत नाड़ी भी तदेव उत्पत्ति हम हृदय उत्पत्तिस्थान होगा हृदय से उत्पत्तिस्थान हो तो हृदय में वो रहे तो नाड़ी के द्वारा विचरण करेगा अन्यथा था प्रद प्रदेश नाड़ी नाम तन मार्ग तो है अन्य प्रदेश में नाड़ी है नाड़ी हृदय से उत्पन्न होगी और रहेगा नाभि में तो उसका मार्ग कैसे होगा जहाँ से नाड़ी नाड़ी उसका मार्ग है जहाँ से नाड़ी निकलती है वो वहां रहता है तो रहने से वो नाड़ी उसका मार्ग है हृदय से निकलती है हृदय देश में लिंगात्मा रहे तो नाड़ी उसका मार्ग होगी नहीं तो प्रदेशांतर स्थान नाम नाड़ी ना, ना। प्रदेश अंतर स्थान नाड़ियों का तन तो मार्ग नहीं हो सता है इसलिए हृदय देश में रहता है उससे नाड़ी निकलती है द्वासप्तिस सहस्राणी हृदयात पूरी तत्व अभिप्रतिष्ठानते श्रुत अन्यत्र कहा गया हृदयात पूरी देश को जाते हैं द्वासप्त सहस्राणी बहत्तर हजार ऐसे कहा गया तो हृदय से नारी की उत्पत्ति कही गई हृदय से नारी की उत्पत्ति कहने से हृदय देश में ही लिंग आत्मा है सूक्ष्म हृदय लिंग आत्मा है क्या सूक्ष्म आत्मा से संबंध लिंग आत्मा लिंग शरीर लिंग शरीर से आत्मा का संबंध लिंग स्वर सूक्ष्म आत्मा का संबंध संयुग क्या होगा उसमें अभिव्यक्ति प्रतिम्ब होता है तत्मापन्न होकर रहता है लिंग शरीर से आत्म आत्म आत्म उपाधित्विंग को लिंगात्मा कैसे लिंग शरीर में उपाधि लिंग शर आत्मा का उपाधि होने से वो उसको भी उपाधि को भी आत्मा शौद्य से कहा लिंग शरीर आत्मा का उपाधि तद उपाधि का लिंग स्वर उपाधि का आत्मा जीव है उसमें आत्मन का प्रतिम्ब होता है तदात्म अध्यास होता है तो उसमें आत्मन तो आरोप होता है पारमार्थिक आत्मन तो नहीं तो लिंग शरीर में उपाधि होने का ना आत्मत्व तदयुग उपाधि तो, तो ना आत्मत्व तो आत्मा ना संयुक्त एक आत्मा ना संयुक्त संयुक्त था, आत्मा के साथ एकत्व को प्राप्त किया तदात्मा अध्यास हुआ उसका प्रतिम्ब दिखता है सूक्ष्म शरीर में तो आत्मा से उसका संबंध हो गया इस आत्म संयुक्त लिंगात्मा यस्मा लिंगात्म हृदय वर्तंगात्म हृदय में तो मार्ग को तार्गभूत नड़ीना तदव तो स्थान लिंगात्म के संचरण करने के लिए मार्ग को नड़ी नाड़ी उसका मार्ग रास्ता है वो नाड़ियों का भी वही हृदय स्थान है अत्र मंत्र में अत्रेक शीना अत्रस्त क्रियादत एक जी एकख्य प्रधाननाडीना प्रधाननाडी एक नड़ीना प्रधान प्रधान शरीर विधारक चैना प्रसिद्ध वक्त विशेषण ये नाड़ी है शरीर का धारण करने वाले ये प्रसिद्ध है इसलिए प्रत्यक्ष एक, एक जो नाड़ी है। ये प्रसिद्ध है शरीर का भाष्य न व्याख्यात ये जो कहा है वो नाड़ी है शरीर का धारक प्रसिद्ध है इसलिए एक तद्य है वो स्पष्ट है भाष्य में नहीं कहा गया व्याख्यान एक एक नाड़ शाखा नड़िया एक एक एक नाड़ी एक से एक नाड़ी होगी, एक एक शाखा प्रत्येक नाड़ी में सौ सौ हो जाएंगे तो दस हजार एक सौ हो जाएंगे नाड़ी शतम शतम भवंती तो आसाम शतम शतम एक एक प्रधान नाड़िया भेद प्रधान नाड़ी एक एक है प्रधान नाड़ी के एक सौ एक प्रधान नाली में से एक एक नाड़ी में 100 सौ भेद एक एक प्रधान ना एक एक प्रधान का सौ सौ विभाग तथिका में शतोत्तर आयुतम शाखा निका सो सौ गुना कर देंगे तो शतोत्तर आयुतम अभी तो होता है दस हजार शतोत्तरम अच्छा दस हजार एक शाखा नाली होगी दस हजार एक सौ शाखा नगे फिर बहत्तर हजार बहत्तर हजार प्रत्येक होंगी ओ भद्रम कन्वी सुन देवा भद्रमा